नमस्ते संजय जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया आप सुनाइए कैसी हैं आप तो हम लोग थोड़े दिन बाद मिल रहे हैं जी कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन में अब लॉकडाउन लॉकडाउन में समय ही समय है और आ, ये कर गया हमारा काम तमाम तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट लेकर हिंदीवादी का नाम लेकिन हिंदी का नाम बिल्कुल तो हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हो रहे हैं अपना पॉडकास्ट लेकर के आप लोगों के सामने श्रुति जी और और मैं संजय माथुर और बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग फिर से इसको फिर से रिज्यूम कर रहे हैं अपना एक्टिविटी तो और अपने सुनने वालों से आ, माफी चाहते हैं कि पिछले दो तीन महीनों की आपाधापी में इस पर गौर नहीं फरमा पाए हम पर अब हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों से जुड़े रहे और संजय जी कुछ शेयर कीजिए कुछ लोगों ने आपसे हमारे प्रोग्राम आ, के बारे में कुछ बातें शेयर की हाँ तो कुछ तो हम लोगों ने जो मैंने मांगा फीडबैक लोगों से तो कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया तो एक वीरेंद्र प्रताप सिंह जी है दिल्ली से उन्होंने कहा कि भाई आप जो है उनको बड़ा अच्छा लगा इस बात का कि हम लोग एनआरआई और भारतीय दोनों एंगल लेके चलते हैं तो उनको ये बात थोड़ी पसंद आई और उन्हें कहा कि हमें इस बात से थोड़ी खुशी है कि आप लोगों का एक एक तरफा रुख नहीं है तो आप लोग जो है दोनों तरफ से एक संतुलन बनाकर रखते हैं तो बहुत ये बात हमें बढ़िया थैंक यू उन्होंने थैंक यू वीरेंद्र जी और एक हमारी लिस्नर है मिड में कहीं सदा बहन तो वो सरला जी ने कहा है कि उनको बा, कोई बात को हमें कोई ऐसा नहीं था कोई हमने उनसे पूछा था कि सरला जी आप बताइए आपको कोई बात खराब लगी हो या अच्छी ना लगी हमारे पॉडकास्ट में तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है उनको बड़ा अच्छा लगा जो हम लोग आपस में बात करते हैं आप पर हम वो उनको बहुत पसंद आया और उनको ये बात भी बड़ी पसंद आई कि हम लोग जो है कुछ बातें जो है वो स्त्रियों के तरफ से करते हैं कुछ पुरुषों की तरफ से करते हैं हालांकि उनको उनको आपका स्त्री पक्ष बहुत पसंद आया और मेरा पुरुष पक्ष इतना उन्होंने कुछ कहा नहीं उसके बारे में तो हो सकता है सरदा जी मेरा पुरुष पक्ष इतना इतना मजबूत ना हो तो जी सही दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने आ, मेरे नजरिए को मेरे दृष्टिकोण को पहचाना आ, तो Uh, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पर ये बात मैं कहना चाहूंगी कि संजय जी जैसे को uh, क्रिएटर के साथ मैं बहुत आराम से अपना पक्ष सामने रख पाती हूँ जो कि आप आप भी जानती हैं मैंने भी दुनिया देखी है अधिकतर हो नहीं पाता तो इसका श्रेय मैं संजय जी को जरूर देना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल निडरता से अपनी बात सामने रखती हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित ही किया है और और एक हमारे लिस्नर है महाराष्ट्र से उन्हें अपना नाम नहीं दिया हुआ है तो वो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है बता दीजिए हमको किस मंडे को ट्यूजडे को कब आप कर रहे हैं पॉडकास्ट तो हम सुनेंगे उसको तो हम, हम, हम रेगुलर होने की कोशिश करेंगे और उनको हम बताते रहेंगे कि भाई कब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं लेकिन उनका ये ये सुझाव में अच्छा लगा कि हम पहले एक नोटिस भेज दें उनको अपने अपने पोर्टल पर कि भाई ये पॉडकास्ट आने वाला है जी। लोग जो तो है फिर वो उसको तो वो अच्छी बात है उन्हें अपना नाम नहीं बताया मगर सुझाव बहुत अच्छा है धन्यवाद जी <coughs> तो आज का आज की हमारी चर्चा किस विषय पर हो तो मैं तो ये सोच कि क्योंकि मदर्स डे आने वाला है अम्मा दिवस तो आप कहें तो उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं आगा। आगा। जरूर मुझे लगता है कि आपने तो इस विषय पर जरूर कुछ लिखा होगा मैं ये कह देना चाहती हूँ कि आपने बहुत आराम से इतनी नान से मुझे थोड़ा समय दिया ताकि मैं भी अपने अपने विचार इकट्ठा कर सकूं तो आप अगर आपने कुछ इस विषय में लिखा हो तो मैं वो जरूर सुनना चाहूंगी मैंने एक बिल्कुल एक मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी माताओं के ऊपर सब सब माताओं को प्रणाम करते हुए तो so, आप तो मैं सुना देता हूं तो तुम मां हो तुम्हें प्रणाम तुम मां हो तुम्हें प्रणाम अम्मा दिवस पे तुम्हें प्रणाम पर माताजी पर माताजी एक कृपा करना याद रखना कि मां बनने से पहले तुम एक युवती थी तो एक कृपा करना याद रखना कि मां बनने से पहले तुम एक युवती थी तुम्हें लोग किसी नाम से बुलाते थे तुम्हारा नाम माप से पहले था एक व्यक्तिवाचक संज्ञा तुम तुम थी ना कि एक जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा अब भी कृपया अपने अम्मापन के परे कभी ढूंढना अपने अंदर उस छोटी सी बच्ची को जिसको तुम्हारे लोगों ने एक प्यारा सा नाम दिया था जिस नाम को सुनकर तुम हुलस अपने पिता से टॉफी मांगती थी मां क्या आज तुम्हें तुम्हारे उस नाम से पुकारे इससे पहले कि अम्मा दिवस पर तुम्हारे चरण पखा बहुत बढ़िया तो सारी माओ को हम हमारा प्यार भरा इज्जत भरा प्रणाम नमस्कार सल्यूट और केवल जन्म देने वाली माँ नहीं जो जिसने भी किसी ने किसी की परवरिश की है उन सभी माओ को और माँ जैसे लोगों को हम आज ये अपना प्रोग्राम उनके नाम से ही कर रहे हैं बिल्कुल को समर्पित है ये नाम जिन्होंने किसी को भी ममता दी है दुलार दिया है और उसकी उसकी, उसकी बड़ा किया है उसको संस्कार दिए हैं चाहे वो कोई भी हो माँ सबकी माँ बहुत पूजनीय है जब हमें अपनी माँ की आदर है तो दूसरे की माँ के लिए उतना ही आदर है उतना ही तो आदर भाव है तो और, और आज जब ये मैं कुछ इस विषय में सोचने लगी तो मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि तुम लोगों ने जो जो बातें की है मेरे साथ जो जिद की है जो जिन आ, आ, परिस्थितियों को मैंने देखा है एक मां होने के नाते वही सदियों से चली आ रही है बच्चे वही तकनीक इस्तेमाल करते हैं से कभी रूठते हैं कहते तुम मुझे प्यार नहीं करती हो या वो तो चाहे सूरदास जी ने जो आ, मैया मोरी मैंने माखन खायों में लिखा है और चाहे आज ट्वेंटी के लॉकडाउन में लोग कहते हैं वो माँ बेटे और माँ बेटी का जो रिश्ता है और वो वैसा ही रहा है उसी तरह का खिलवाड़ उसी तरह का लाड़ उसी तरह का रूठना मनाना और वो जो आत्मीयता है वो कभी जाती नहीं है बिल्कुल और सबसे सबसे विशुद्ध जो प्यार है वो माँ और, और उसके बालक का बालिका का है जी और वो उससे बड़ा तो कोई प्यार है ही नहीं प्रेम उस उस बात पे मुझे बचपन में पढ़ी थी ये कविता वो याद आ रही है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता जी अंदाजा लग रहा है कौन सी आ, मुझे लगता है सुभद्रा कुमारी चौहान की तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं लेकिन अ, मुझे अ, तो क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत जानता हूँ इसलिए मुझे लगता है की आप मुझ सुनाएंगी लाइक uh, like मेरा नया या कदम कदम की परकर, कदम परकर परकर परकर परकर। मुझे बहुत <laughs> थी ये कविता और अब मतलब जब मैंने अपने बच्चों को पाला है हमारे घर में एक मै, एक मैग्नोलिया ट्री है तो वो मेरे बच्चे को उतनी ही पसंद थी जैसा मैंने जब इस कविता को पढ़ा था तो चित्रण किया था कि कैसे बच्चे पेड़ों पर चढ़ते हैं मैं तो बड़े शहरों में दिल्ली मद्रास और बंबई में रही हूं तो कभी उस तरह से पेड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ अब हम लोग थोड़ा बिहार में हैं तो यहां पर पेड़ भी हैं और बच्चों को वही उत्साह जो इन कवित्री ने जिसका जिक्र किया है उसी उत्साह से वो पेड़ चढ़ते हैं तो मैं हमेशा जब भी अपने इस कविता को याद करती हूँ तो मुझे अपने बेटे का बचपन याद आ जाता है तो कविता का शीर्षक है कदम का पेड़ और आ, इसमें इन्होंने कहा है यह कदम का पेड़ अगर अगरमा होता यमुना तीरे तो ये बच्चे के परस्पेक्टिव से लिखी है कविता उन्होंने कि यह कदम्ब का पेड़ अगर अगरमा होता यमुना तीरे मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे क्योंकि सबको लगता है कि जैसे कृष्ण थे कृष्ण और यशोदा का जो रिश्ता है सब वही चाहते हैं उसी तरह का अल्हड़पन चाहते हैं ले देती यदि बासुरी तुम मुझे दो पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बासुरी बजाता अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता तो ये भी एक शाश्वत सत्य है कि माँ बच्चे को गुहार देती रहती है और वो नहीं सुनते और आज के संदर्भ में तो सबके हेडफोन्स लगे हुए हैं सबका काम ऑनलाइन हो गया है तो कोई सुनता ही नहीं है गुहार लगा <laughs> तो बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर आता माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता तुम आचल फैलाकर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे और ये मैं हर इंसान से कहना चाहूंगी कि हर मां की यही विनती होती है कि बच्चों का ज्ञानवर्धन हो स्वास्थ्य वर्धन हो वो खुश रहे और हर मां वही की चिंता तो करती ही है बच्चों की पर वो यही विनती करती है उसका अपना जो आपने कहा कि याद करें कि वो वो भी कभी युवती थी वो भी कभी बच्ची थी वो सब भूल जाती है माँ right. <laughs> तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे पहले आंचल के नीचे छिप जाता wow. तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे यह कदम का पेड़ अगर मा होता यमुना तीरे बहुत ही सुंदर इतनी इतनी सरलता से बिल्कुल माँ और बच्चे का प्यार और वो जो कॉन्फिडेंस हर बच्चे में होता है कि मैं तो ये सब कर ही लूंगा मैं तो पेड़ पर चढ़ ही जाऊंगा और फिर ये सब संभव हो ही जाएगा तो, तो तुमको तो मैं मतलब होशियारी दिखा भी दूंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम मैं कहा हूँ और तुम तो ढूंढती रह जाओगी ये सारी बातें जो है हर माँ और उनके पुत्र और पुत्रियों के साथ हुई होंगी कभी ना कभी तो जरूर होती है जितने भी लोग हैं सब इससे जो है बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये जो जो चित्रण किया है मुझे मुझे आनंद इस बात का आया इसमें चित्रण इतना अच्छा है और छंद छंद भी इतने अच्छे हैं और साथ में उन्होंने जो जो, जो चरित्र दर्शन कराया है वो भी ऐसा लगता है सामने हो रहा है और फिर उसके साथ आप रिलेट भी कर सकते हैं तो ये मतलब कि कितना बड़ी कलाकारी है क्या उनकी कलम में क्या जादू था लगता है की इस कविता में क्योंकि बड़ी सरलता से ये बात कही गई है तो जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने अपने स्कूल में ये कविता पढ़ी थी तब भी मुझे इसी तरह ना सिर्फ समझ आई थी बल्कि बल्कि भावना भी उसको मैंने ग्रहण किया था और वो आज भी वही भावना का एहसास हो रहा है तो कई बार होते शब्द कुछ ऐसे गूढ़ हो जाते हैं या किसी गूढ़ बात को सम, कहा जाता है जो समझने में बहुत समय लगता है या फिर समझने में नजरिया बदल जाता है तो ये कविता जो है बस ऐसी ही है कि उनके अल्हड़पन की बात है तो ये ऐसा फलसफा है माँ और बच्चे का प्यार का कि जो बच्चा भी समझ जाता है और माँ भी समझती है जी दोनों दोनों उसमें तो ये और इसका चित्रण इतना अच्छा किया हम लोग हम लोग बड़े सौभाग्यवान वा, है की हम लोग के पास ऐसे इतने अच्छे अच्छे कवित्री और कवि हुए हैं जिन्होंने ऐसा सजीव चित्रण किया है कि आंखों के सामने बिल्कुल जैसे चित्र हो गया सामने आप देख रहे हैं और तो चाहे हमारा जो एक्चुअल प्रैक्टिकल माइंड है वो जानता है मैं दिल्ली में यमुना के किनारे अक्सर जाती हूँ और वहां पर ना तो कोई कदम के पेड़ हैं, ना उतनी सफाई है इधर की हम सोच सके कि बड़ा पर इस कविता को पढ़ने में लगता है कि क्या मादक दृश्य होता होगा कि वहां पर पेड़ है ठंडी हवा चल रही होगी बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है माँ उसको गुहार लगा रही है तो वो सब हम हम लोग जो है ना इस इन बातों में अपना सिलेक्टिव मेमरी या सिलेक्टिव एक्सप्रेशन हाँ। पर ज्यादा तवज्जो दे लेते हैं क्योंकि हम भी जाते हैं उनके उन तो और तो कुछ आइए संजय जी आप तो मैं आ, मैंने एक और दूसरी आ, एक कविता लिखी है ये भी मतलब माँ के लिए तो नहीं है लेकिन कैसे युवतियां जो है वो बड़ी हो रही हैं आजकल उसके ऊपर है और एक डिफरेंट डिफरेंट टोन में है तो हो सकता है आपको पसंद है जी तो ये जो है ये ये कविता जो है थोड़ी सी अखड़ भाषा में है तो उसके लिए समाचार बाबू रहने दे बाबू रहने दे पहले कहे मारी छुरियां किसी छोरे से कम है के और फिर कहे छह बजे के बाद क्या कर रही थी हॉस्टल के बाहर और फिर कहे छह बजे के बाद क्या कर रही थी हॉस्टल के बाहर अम्मा की और सुने राखी क्यों ना बांधी सरसरे गुंडों के हाथों में <laughs> और मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे पिट पिटा के बड़ी हुई मैं अट के पढ़ भी लूंगी जी पढ़ गई तो देखना समाज बदल दूंगी ना चाहू तेरी छोटे से कम वाली बुहार बापू तू तो रहने ही दे बहुत देखिए कि पढ़ जाऊंगी तो समाज बदल दूंगी बदल दूंगी। और, और ये है कि ये भी मतलब ये बड़ी सच्ची बात है और आँ... इस इस जमाने में भी यही माना जाता है कि सर लड़की को राखी बांधो तो फिर कोई गुंडागर्दी नहीं करेगी। गुंडागर्दी नहीं होगी। रही <laughs> मगर देखिए सौ बातों की बात ये है कि अगर अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को भी उतना ही अच्छे संस्कार उतनी अच्छी ज्ञान दे पाएगी शिक्षा दे पाएगी तो इसलिए माँ का पढ़ना या इन, इन, इन, इन, दूसरे शब्दों में कहें तो बच्ची का पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चा तो पढ़ ही जाएगा अगर बच्ची पढ़ेगी बहुत तो सही बात कही है क्योंकि जो जो सीख माँ दे सकती है वो हाँ. सीख सारी जिंदगी हमारे साथ चलती है तो अगर माँ थोड़ा पढ़ी लिखी हो या दुनिया देखी हो उसने समझी हो उसने तो जो बातें अपनी बेटियों को सिखा पाएगी वो कुछ अलग दर्जे की हो और देखिए बाप जो है बाप होता है उसकी बाप की मानता को कम बिल्कुल नहीं करना ज्यादा में लेकिन जो बात माँ समझाती है जिस प्यार से और जिस जिस इमोशन से वो वो बेचारा पिता के सामने थोड़ी सी तकलीफ रहती है ये की वो उसको इस तरह से नहीं बता पाता तो क्योंकि पुरुष जी, जी है वो, ने ने ने वो। ये प्रण लेते हैं कि अगले महीने हम पिता पर भी एक प्रोग्राम करेंगे ताकि उनका परस्पेक्टिव भी अच्छे से हम बिल्कुल वो वो तो मेरा बहुत ही एक, एक अच्छा मेरा विषय है मुझे बहुत रुचिकर विषय है मेरे लिए लेकिन बात यह है कि माँ की जो ममता है और बाप की बापता उसमें थोड़ा सा अंतर है बाप की बापता थोड़ी थोड़ी सख्त होती है क्योंकि बाप को शायद ये इस बात का वो होता है की मैं अपने बच्चे को जल्दी से सही कर दूँ जल्दी से पढ़ा दूँ माँ में ज्यादा ज्यादा पेशेंस होती है और वो इमोशनल जो टच होता है माँ का कि आप जो है माँ के माँ, के, माँ ने एक थोड़ी नजर ऐसी दे, देखी इसी नजर से देखा तो बच्चे की समझ में आ गया कि हाँ ये कुछ रहा करो और तो वो जो है वो एक एक, एक अलग ही वो है तो इसलिए ये है कि अगर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे तो इसलिए हम मैं तो इस बात को मानता हूँ कि साहब बच्चियों को पढ़ाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे तो कर पढ़ी जाएंगे कुछ क्योंकि आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक बिल्कुल एक नया एक नई शुरुआत मिल जाती है अगर स्त्री ही लिखी हो तो तो आपने ये जो बात की कि कि माँ थोड़ी कोमल होती है और पिता शक्ति बरतते हैं तो मैंने जो कविता लिखी है कली लिखी हाँ। बिल्कुल ताजी हाँ, ताजी पर उसमें क्योंकि मेरे पिता आ, मतलब बहुत मेहनती थे और काम करते थे तो मुझे अपने घर पर वो कम याद है क्योंकि वो ट्रेवल भी किया करते थे तो मां ही कोमल भी थी और सख्त भी थी भी थी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो का शीर्षक तो कुछ है नहीं बस माँ एक रिफ्लेक्शन uh, एक प्रतिबिंब ठीक है माँ मा जाने को थी तब ये विचार आया क्यों दूध की प्याली अधूरी छोड़ मन रबड़ी को ललचाया जिन हाथों ने चोटी गूंधी क्यों उनको परे हटाया सलवारों का नाड़ा छोड़ क्यों स्कर्टों ने यूर रिझाया माँ जाने को थी पर तब ये समझ न आया कि यार दोस्तों की हुड़दंग में कब का कहा भुलाया वो कहती सलीका सीखो ये मूंदो वो ढापो समाज के नियमों को समझो मौके की नजाकत भापो। दक्षानुसी इन बातों को मान मैंने ठुकराया आज उसी टोका टोकी में क्यों सदभाव नजर आया मां मा जाने को थी तब क्यों दिल घबराया उस हाथ के छूटने का अब क्यों भय सताया उसने भी तो झेला होगा इन्हीं बातों का पैमाना उसने भी तो चाहा होगा अपनी अलग पहचान बनाना उसके भी तो टूटे होंगे सपनों के महल उजियारे उसके नर्म हाथों ने थी होंगे केश सं फिर क्यों जब मैं याद करूं हाथों में सखती दिखती है वो कोलहू के बैल सरीखी दिन भर थकती दिखती है हकती गाती दर्द छिपाती वो भी तो मुझ सं खेली होगी उम्मीद था मैं कि मुझ में छिपी उसकी कोई सहेली होगी मैं तो उसको छोड़ आई दूर देश पहचान बनाई संदूकों में कहीं दबी है उसके पैमानों की रजाई मां जाने को थी सब समझ में आया कि मुट्ठी भर के बचपन में उसने जन्मों का सबक सिखाया मां हर जीवन का सत्य है हर मानव की पहचान बीज सींचती पौध उगाती उगाती वो इंसान मां जाने को थी तो सोचकर मन भर आया कि आशीषों में बलाओं में उसने आजीवन देवी दर्शन करवाया माँ बहुत भरपुर आ गए हम लोग सब इस समय जिनकी माए इंडिया में है लॉकडाउन में है हम उनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं और जहां भी दुनिया भर में कहीं भी Uh, कोई भी अपने uh, परिवारजनों के पास नहीं पहुंच पा रहा है इस समय तो इस समय खास तौर पर माँ बड़ी याद आती है बिल्कुल बिल्कुल बहुत कठिन समय है ये कि जब अपने परिवार के जन जो है अलग अलग कहीं है दूर दूर है तो बहुत कठिन समय है जी। और ये तो ये भी गुजर जाएगा लेकिन अभी जब जब तक है ये तब तक, तक ये बहुत कठिन समय है और हमारे जो हमारे तो खैर श्रोता जो है दोनों जगह पर है भारत में भी यहाँ भी और भी देशों में है जी और तो, मगर इस समय ऐसा हो गया कि सबके दुख एक से ही है सबको अपने परिजनों का की कड़ी से जुड़े हुए हैं सबकी भावनाएं एक हैं और सब एक ही भय से ग्रस्त है सब एक ही भय से ग्रस्त जी तो ये आ, ये समय भी देखिए गुजर जाएगा बहुत जल्दी लेकिन ये है कि अब लगता है कि जब ये गुजर जाएगा तो दुनिया जो है थोड़ी सी थोड़ी सी अलग होगी पहले जैसी शायद ना हो थोड़े थोड़े परिवर्तन हो लोगों के आ, पर क्या बदल जाए आ, जो माँ की ममता है जो माँ का माँ से जुड़ा हुआ भा, भावनात्मक पूरा वो जो, जो संदूक है पेटी है वो कभी नहीं, नहीं वो कभी नहीं बदलेगी और ये बड़ी खुशी की बात है कि कुछ चीजें जो है वो स्थिर है वो कांस्टेंट है वो नहीं बदलेंगी माँ और बच्चे का जो आपने कहा जो जो जो एक तारतम्य है जो एक कड़ी है वो कैसी और ये बड़ी खुशी की बात है हम लोग उन्हीं चीजों को ढूंढना चाहिए जो कि स्थिर हैं जो की ध्रुपारे की तरह से हैं ये कभी नहीं इस समय तो खासतौर पर वो हमें एक रूटेडनेस देती है कि हाँ है हमारा भी कुछ है अस्तित्व दे, दे, आ, तो और कोई कुछ कुछ हल्का फुल्का और सुनाइए संजय जी अब हल्का हल्का फुल्का तो खैर अभी फिलहाल मैं लिखता ही रहता हूँ उस पर फेसबुक जो लोग पढ़ते हैं वो जरूर बढ़िया खड़ा होगा उन्होंने लेकिन आ, कुछ कुछ दिनों से इतना आ, कोई मैंने हसी मजा का लिखा नहीं लेकिन मुझे एक मजे की चीज नजर आई कि आजकल क्योंकि हम घर पे हैं और बाहर ही निकलते तो हम लोग दोनों दोनों समय नहाते हैं सवेरे शाम हाँ। तो मेरा तौलिया जो है वो भीगा ही रहता है तो मैंने तौलिये पे लिखी है कविता अगर आप कहें तो सुना लूंगा अच्छा। <laughs> जरूर सुनाइए <laughs> तो, तो बात ऐसी है कि नहाने का आनंद है उसके बारे में लिखा है मैंने कि प्यासा तौलिया, प्यासा तौलिया, सूखा बाथरूम और गीला मन और थका तन तभी यह नहाने का निर्मल आनंद <laughs> तो ये थोड़ी हंसी मजाक के तौर पे लिखी गई थी कविता लेकिन बात ऐसी है कि कुछ चीजें जो है वो अच्छी तभी लगती है जबकि आपका आ, मन गीला हो और थका हुआ तन हो तो आपको जो है प्यासा तोलिया सूखा बाथरूम बहुत अच्छा लगता है <laughs> तो ये ऐसी तो बहुत मतलब सही बात की और आपने आ, मतलब फलसफा भी है इसमें पर एक बतौर एक माँ के जो हाँ। जो, जो सुबह शाम गीला तौलिया दिखाई देता है उससे बड़ा आसुर कोई नहीं हो सकता <laughs> तो बात वापस माँ पे लाते हुए क्योंकि ये सारी हर चीज जो भी अगर दिखती है कि चाहे गीला तौलिया बच्चे छोड़ दें या अपना कमरा ना साफ करें या तो हर चीज में अब हमारा तो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि हम तो बस भाषण शुरू कर देते हैं चाहे कुछ भी हो तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि पहले क्या होता था कि माए कितना भाषण दिया करती थी क्योंकि मुझे अब लगता है कि जितना ज्यादा ज्ञान हासिल हुआ है मुझे तो मैं उतने ही ज्यादा लंबे भाषण देने लगी हूँ तो उसको संक्षिप्त रूप में कैसे बच्चों को सिखाते हैं तो मुझे एक मैफिली गुप्त जी की कविता मिली थी उसमें कहानी के जरिए बड़ी सरलता से उन्होंने एक बहुत गहन बात अपने बच्चे को समझाई है और ये कविता उन्होंने लिखी गौतम बुद्ध जी के बेटे के लिए जो उनकी पत्नी है उनको कहानी सुना रही हैं। तो आपको याद है ये माँ कह एक कहानी नाम की हाँ, कविता। कुछ कुछ याद आ रहा है लेकिन मुझे पूरी याद नहीं है आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी जी मैंने ये हमारे आ, हमारी, आ, हमारी आ, स्कूल की किताब में थी ये कविता और सिक्स स्टैंडर्ड में मैंने रेसीटेशन में इसी कविता को सुनाया था और ये जीता था तो ये कविता भी काफी आ, काफी भी, भीतर कहीं दबी हुई थी तो Uh, कविता है मां कहे एक कहानी mm -hmm. बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी कह मां कह लेती ही लेती राजा था या रानी माँ कहे एक कहानी तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि आ, राजा रानी की कहानियां ही सुनाया करते थे हमारे आ, हमारे जो आ, कथा पुंज हैं उनमें कितनी अलग अलग तरीके की कहानियां होती हैं जब स्टीरियो की बात हुई कि अमेरिका में आकर तो हम बस दो ही कहानियां रह गई हमारी एक तो हमारा इमिग्रेंट एक्सपीरियंस और फ्रे, फ्रेश ऑफ द बोट एक्सपीरियंस या फिर अरेंज्ड मैरिज लगता है कि इसके साथ और कोई कहानी का सूत्र है तो, आगे कविता में है तू है हटी तू है हटी मान धन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे तो मतलब मां मान रही है कि तुम हट कर रहे हो और मान धन मेरे तो मुझे ये शब्द भी बड़ा अच्छा लगा कि माँ की मान सम्मान और धन उनकी पूर्ति भी सब सब उनका बेटा है ना तू है हठी मान धन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे बगीचे में सवेरे सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे तात मने पिता तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मनमानी मतलब बहुत अच्छी सुगंध फैली हुई थी जहाँ सुरभि मनमानी हा मां यही कहानी वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हिमबिंदु मिले थे हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता था पानी लहराता था पानी हाँ हाँ यही कहानी गाते थे खग कलकल स्वर से खग माने चिड़िया पक्षी थे खग कलकल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से सहसा माने अचानक एकदम से हंस और आ, स्वान सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर से बिद्ध माने जैसे बींध दिया उसको किसी तीर ने बींध दिया आ, उसको आ, चोट पहुंचाई गिरा बिद्ध होकर खर से हुई पक्षी की हानि हुई पक्षी की हानि करुणा भरी कहानी चौक उन्होंने उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया इतने में आखेटक आया आखेटक माने शिकारी इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी जो उसका लक्ष्य था कि चिड़ी चिड़िया को मारना वो चिड़ी मार था और अब उस अपने प्राइस को बटोरने आया था लक्ष्य सिद्धि का मानी लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी तेरे साथ किंतु थे रक्षी उसने अब उस चोट लगे पक्षी को मांगा पर तुम्हारे पिता तो रक्षक थे।, रक्षक थे तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की थानी तो जो चिड़ी मार था उसने हट की तो बच्चा की था, हट करने की थानी अब बढ़ जली कहानी राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका कह दो निर्भय जय हो जिसका सुन लू तेरी वाणी कि बेटा तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर निर्भय होकर अपनी बात कहो कि तुम क्या मानते हो न्याय पक्ष किसके साथ जाता है मैं भी तुम्हारी वाणी सुनना चाहती हूं तो बच्चा कहता मां मेरी क्या वाणी मैं तो सुन रहा कहानी कोई निरपराध कुमारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे जिसने गलती नहीं की है निरपराध है उसको कोई मार रहा है आहत कर रहा है तो क्यों ना अन्य लोग उसको उसको उबारे कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे रक्षक पर भक्षक को उबारे न्याय दया का दानी न्याय दया का दानी तूने ने गुणी कहानी तो अंत में यही कि न्याय उसी का है जिसमें काइंडनेस है जिसमें दया परोपकार का भाव है जो कि गौतम बुद्ध में पहले से था तो ये ये कहानी ये भी बड़ी सरलता से बहुत गहरी बात बहुत और माँ के जरिए कहानी कहते हुए अपने बच्चे को खुद इस बात का की जिम्मेदारी दी कि वो निर्णय करे कि सही क्या है और गलत क्या है ये ये बहुत ही या, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि माँ ने बच्चे को ये ये पूछा उससे कि तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या है तुम क्या सोचते हो तो बच्चे ने सोच करके जवाब दिया और बस यही सर जो है उसका संस्कार जो है पड़ गया जी जी बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर तो ये देखिए ये जो आपने कहा कि ये माने जो उसको कहा कि बेटा बताओ तुम खाने और बेटा कह रहा है कि मैं तो खानी सुन रहा हूँ तो ऐसे ही हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे हाला कि हालांकि हम आपको ये सब सुना रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अब आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या कहना है आप भी कुछ बताइए हमको क्योंकि हमारा समय समाप्त होने वाला है तो हम हमारा अनुरोध ये है आपसे की आप अपना फीडबैक हमको देते रहे और हमको मांगने की आवश्यकता ना पड़े आप पूरी अपना फीडबैक हमको दें और आप आप आप... आपको कैसा लगा कुछ भी अगर आप आ, आपके मन में कोई ख्याल आए तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा प्रोत्साहन मिलेगा और फिर हम नियमित रूप से आप आ, आप तक अपने पॉडकास्ट पहुंचाते रहेंगे बिल्कुल शुक्रिया बता दीजिए आपको संपर्क करना हो तो कहाँ करें वो लोग और करने के लिए आ, आप लोग हमें आ, हमारे फेसबुक पर एक तो हिंदीवादी का अपना पेज है आगे और आगे। मैं श्रुति अंडर तिवारी पर ट्विटर पर हूँ तो आप मुझसे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल और आप लोगों को पता है कि आप लोग आ, हमारे जो पॉडकास्ट का जो पेज है उस पर आप तो अपना अपना सुझाव डाल सकते हैं और आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरा जो ट्विटर हैंडल है ओके तो okay, so, हम लोग फिर इसको आज अपनी सभा को यहीं समाप्त करते हैं जी पर तो बहुत अच्छा लगा संजय जी आपने आपने इस प्रोग्राम को करने के लिए बड़े आराम से सरलता से आप कोशिश करते रहे और मुझे अच्छा लगा कि आज हमने रिकॉर्ड कर लिया तो बिल्कुल सही समय पर फिर से हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है बिल्कुल और इसका स्टेज जाता है हमारे उन उन श्रोताओं को जो कि हमारे पीछे पड़े रहे के आपको अपने आप आप आप आप आप पॉडकास्ट कीजिए हम सुनेंगे आप हम सुन रहे हैं हम अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सुनने का और हम लोग फिर इसी तरह से आपके सामने आते रहेंगे जी और मात्र दिवस की सबको शुभकामनाएं शुभकामनाएं बिल्कुल और आप लोग अच्छी तरह से रहिए खुश रहिए अपने माता को याद कीजिए अगर आप माता जी तो अपने बच्चों को याद कीजिए और सब जने खुश रहे जी चलिए और के साथ हम लोग पे विदा लेते हैं नमस्कार जी